ओम श्री जगदम्बिकाए नम अत देवी भागवत महापुराण छठा स्क पहला अध्याय ऋषि गण बोले महाभागसूत जी सुना है वित्तासुर नाम का एक प्रतापी असुर था उसके पिता त्वस्टा थे त्वष्टा देव वर्ग के सदस्य थे इंद्र के हाथ उसका वध होने में क्या कारण है सूद जी कहते हैं मुनिगण वृत्ता के बध से संबंध रखने वाला वह प्रसंग कहता हूं सुनो ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दुख जिस प्रकार इंद्र को भोगना पड़ा था वह विषय जी इसमें आ जाएगा प्राचीन समय में राजा जनमेजय ने भी सत्यवतीनंदन व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था उस समय उन्होंने उससे जो बताया था वही मैं बतला रहा हूँ जनमयजय ने पूछा मुने इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया यह प्राचीन कथा है फिर उस दैत्य को देवी ने कैसे मारा मुनिवर एक ही वृत्तासुर के विनाशक दो कैसे हुए इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूं व्यास जी बोले राजन तुम धन्य हो तुम्हारे मन में भक्ति का प्रवाह बढ़ता रहता है प्राचीन समय में वृत्तासुर और इंद्र का महान युद्ध हुआ था और इंद्र में परस्पर जिस कारण विरोध हो गया था वह प्रसन्न अब मैं तुम्हें कहता हूं त्वस्टा प्रजापति के पद पर नियुक्त थे इंद्र के साथ उच्च वैमनस्य हो जाने पर तुष्टा में एक पुत्र उत्पन्न किया जिसके तीन मस्तक थे उस पुत्र की विश्व नाम से प्रसिद्धि हुई वह एक मुख से वेद का पाठ करता था दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे से एक ही साथ संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करता था उसने भोगों की ओर से उदासीन होकर अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी विश्वरूप को यो तपस्या करते देखकर इंद्र दुखी हो गए कि कहीं यह विश्वरूप मेरा पद ग्रहण न कर ले शत्रु की शक्ति ना सहने वाले बुद्धिमान इंद्र ने मन में यो विचार करने के पश्चात त्रिशरा को प्ररोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी त्रिशरा मुनि के सामने उपस्थित होकर वे अनेक प्रकार के ताल बजाकर स्वर सहित गाने लगे किंतु उनकी विडंबना पर तिशरा मुनि की तनिक भी दृष्टि नहीं पड़ी व्यास जी कहते हैं तब देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर त्रिश्रामुनी के पास स्वयं गए इंद्र ने स्वयं अपना सर्वोत्तम त्रिशरा त्रिश्रामुनी पर चला दिया उस समय मुनी की समाधि लगी थी अब वज्र की चोर से घायल होकर वह तपस्वी जमीन पर गिर पड़ा उसके प्राण प्रयाण कर गए उधर तुष्टा ने जब सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र मार डाला गया तब उनके मन में क्रोध की सीमा न रही उन्होंने यह वचन कहा मेरा पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था जिसके द्वारा वह मारा गया है उससे बदला अवश्य लेना है अतः उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा ने पुत्र उत्पन्न होने के उद्देश्य से अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करना आरंभ किया आठ रात्रियों तक हवन होता रहा अग्नि प्रचंड लपटों से धधकती रही तदनंतर उस अग्नि से एक पुरुष प्रकट हो गया जो अग्नि के समान ही प्रकाशमान था वह त्वष्टा के सामने खड़ा हो गया तब त्वष्टा उस पुत्र की ओर आंखें करके कहने लगी हे इंद्र शत्रु तुम तो मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली बन जाओ उनके कहने पर अग्नि के समान तेजस्वी वह पुत्र अपना कलेवर बढ़ाने लगा ऐसा बढ़ा मानो आकाश छू लेगा उसका विकराल शरीर पर्वत के समान दिखने लगा उसने कहा पिताजी मुझे क्या करने की आज्ञा देते हैं पर्वताकार शरीर वाले उस पुत्र से वे कहने लगे पुत्र तुम इस समय मुझे संकट से बचाने में समर्थ हो इसलिए वृत्र नाम से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी महाभाग तुम्हारा त्रिशरा नाम से विख्यात तपस्वी भाई था इंद्र ने वज्र से मारकर उसके मस्तक ताट डाले मेरा वह पुत्र सर्वथा निरपराध था अतएव उस व्याद्र अब तुम पापी इंद्र को परास्त करो क्योंकि वह ब्रह्मधाती नीच निर्लज दुर्बुद्धि और महान शठ है दूसरा अध्याय व्यास जी कहते हैं राजन तदनंतर महाबली वृत्तासुर रथ पर बैठा और इंद्र को मारने के लिए चल पड़ा क्रूर स्वभाव वाले दानव भी वृत्तासुर को महान बलि समझकर उसकी सेवा करने के लिए साथ होली देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपने भवन से चल पड़े ऐसे ही संपूर्ण देवता भी अपने अपने वाहनों पर चढ़े और युद्ध करने की प्रतिज्ञा करके हाथों में लेकर निकल पड़े तब तक वित्तासुर भी दानवों को साफ लिए हुए मानस पर्वत की उत्तरी सीमा पर पहुंच गए फिर तो उस स्थल पर इंद्र और वित्तासुर में बड़ी भयंकर लड़ाई होने लगी मानवी वर्ष से सौ वर्ष तक युद्ध होता रहा तत्पश्चात यम अग्नि और इंद्र सबके सब युद्ध स्थल से भाग चले इंद्र समस्त देवता भाग गए। यह देखकर वृत्तासुर वृत्तासुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा पिताजी मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया व्यास जी बोले राजन वृत्तासुर की उपयुक्त बात सुनकर तुष्टा के आनंद की सीमा न रही उन्होंने कहा बेटा आज मैं अपने को पुत्रवान समझता हूं मेरा जीवन सफल हो गया हे पुत्र, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूं हे महा बड़ी सावधानी के साथ आसन जमाकर तपस्या करना परम आवश्यक है तुम्हारा शत्रु इंद्र महान कपटी है अत तुम महाभाग ब्रह्मा जी की आराधना करके श्रेष्ठ वर पाने की चेष्टा करो वर पा जाने पर दुराचारी एवं इंद्र की सत्ता नष्ट कर देनी चाहिए उन्हें संतुष्ट करके तुम अमृत प्राप्त कर लो फिर पापी इंद्र को प्रास्त कर देना व्यास जी कहते हैं राजन वृत्ता ने पिताजी से आज्ञा लेकर उसने संघर्ष तपस्या के लिए प्रस्थान कर दिया वह दंद पर्वत पर पहुंच गया वहां पुण्य सलेला दंगा जी बह रही थी उसने अन्न और जल का बिल्कुल परित्याग कर दिया स्थिर आसन पर बैठकर वह निरंतर ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा तीसरा अध्याय व्यास जी कहते हैं राजन तपस्या के सौ वर्ष पूर्ण होने पर लोक पितामहे ब्रह्मा जी हंस पर बैठे हुए तुरंत वहां पधारे आकर उन्होंने कहा त्वस्टानंदन तो शांत रहो अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं बर मांगो वृत्ता सुर अभिलंब उठकर सामने खड़ा हो गया अत्यंत गदगदाणी में कहने लगा प्रभो लोहे अथवा काट से बने हुए सूखे एवं भीगे तथा इनके सिवा अन्य भी किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मेरी मृत्यु न हो मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे जिससे परम बलशाली देवता युद्ध में मुझे कभी जीत न सके ब्यासी कहते हैं राजन ब्रह्मा जी उसके प्रति बोले हे वत्स तुम्हारी अभिलाषा सदा सफल रहेगी सूखे गीले अस्त्र शस्त्र से तथा किसी कठोर पदार्थ आदि से तुम्हारा मरण नहीं हो सकेगा वृत्तासुर को यू वर देकर ब्रह्मा जी स्वर्गलोक में पधार गए वर पुत्र को पाकर परम प्रसन्न हो गए उन्होंने उससे कहा महाभाग तुम्हारा कल्याण हो अब मेरे शत्रु इंद्र को परास्त करो व्यास जी कहते हैं राजन त्वस्टा की ऐसी बातें सुनकर अत्यंत दुर्जय वृत्तासुर रथ पर सवार हो तुरंत पिता के भवन से निकल पड़ा उस समय उसकी विशाल सेना की दर्जन से अमरावती भयभीत हो उठी तदनंतर देवताओं और दानवों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई इसी प्रकार का भयंकर संग्राम चिड़ जाने पर वृत्तासुर की क्रोधाग्नि धदक उठी उसने अकस्मात इंद्र को पकड़ा और उन्हें वस्त्र एवं कवच आदि से रहित करके मुख में डाल लिया और स्वयं ज्यो का त्यों डटा रहा इंद्र के वृत्तासुर के मुख में चले जाने पर देवताओं के मन में आपारे आश्चर्य और दुख हुआ व्यास जी कहते हैं राजम देवराज की यह दशा देखकर देवता चिंता के कारण अत्यंत घबराव उठे। इंद्र को छुड़ाने के लिए वे तुरंत यत्न करने लगे उन्होंने बृहस्पति की समति से शत्रु का संहार करने वाली महान बलवती जम का सृजन किया वृत्तासुर को जम आई उसका मुख खुल गया इंद्र अपने अंगों को समेटकर उसके मुख से तुरंत बाहर निकल आए तभी से जगत में जमहाई की उत्पत्ति हुई इसके बाद फिर युद्ध आरंभ हो गया देवताओं और दानवों का वह रोमांचकारी घोर संग्राम दस हजार वर्षो तक चलता रहा वृत्तासुर की शक्ति जब अधिक बढ़ गई तब उसके तेज से फीके पड़ जाने के कारण इंद्र प्रास्त हो गए फिर तो इंद्र प्रवृत्ति सब देवता युद्ध भूमि छोड़कर भाग चले तुरंत वृत्तासुर आया और देव सदन पर उसने अपना अधिकार जमा लिया व्यास जी कहते हैं राजन युद्ध में प्रास्त इंद्र आदि संपूर्ण देवता भगवान विष्णु के स्थान को प्रस्थित हुए भगवान विष्णु ने कहा श्रेष्ठ देवताओं इस दैत्य ने तप पूर्वक ब्रह्मा की आराधना की है ब्रह्मा जी से वर दे चुके हैं अतः वर के प्रभाव से यह दुर्जे हो गया है साम का प्रयोग किए बिना सफलता असंभव है पहले किसी प्रकार के प्रलोभन से उसे वश में करे फिर अवसर पाकर उसे मार डालना चाहिए हे गंधर्वो तुम लोग वृत्ता के पास जाओ उससे वार्तालाप करके इंद्र के साथ उसकी मैत्री स्थापित करा दो आप लोग मंगलमयी भगवती योग माया के पास जाएं। उनकी आराधना करने पर केवल इंद्र ही संग्राम में शत्रुओं को मार डालेंगे तब देवता सुमेरुगिरी के शिखर पर चले गए एकांत स्थान में बैठकर देवताओं ने जप तप और ध्यान आरंभ कर दिया उन भगवती जगदम्बा की स्तुति करने में देवता संलग्न हो गए व्यास जी कहती हैं राजन इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा सुंदर रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गई तब जगदम्बा ने उन देवताओं से कहा मुझसे बताओ तुम्हारे सामने कौन सा कठिन कार्य उपस्थित है देवता बोले हे देवी देवताओं को अत्यंत दुख देने वाले इस प्रबल शत्रु वृत्ता को मोहित करने की व्यवस्था करो इसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दो कि यह देवताओं के प्रति विश्वास करने लग जाए और हमारे आयुधों में इतनी शक्ति निहित कर दो जिससे यह शत्रु मारा जा सके व्यास जी ने कहा राजन बहुत अच्छा ऐसा ही होगा यू कहकर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर ध्यान हो गए संपूर्ण देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए चौदह अध्याय व्यास जी कहते हैं राजन इस प्रकार बर देवता तथा मुनि वृत्तासुर के श्रेष्ठ स्थान पर चले गए उन्होंने कप्त भरी बड़ी ही मधुर तथा सरस बाणी से वृत्तासुर को संधि करने के लिए प्रसन्न कर लिया उनकी बात सुनकर वृत्त ने कहा महाभाग सूखे अस्तर गीले अस्तर पत्थर तथा भयंकर वज्र से दिन में एवं रात में देवताओं सहित इंद्र मुझे न मारे इस प्रकार की शर्त पर इंद्र के साथ संधि की जा सकती है व्यास जी कहते हैं इंद्र ने आकर सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया तब से वृत्तासुर इंद्र की बातों पर विश्वास करने लड़े कभी दोनों एक साथ नंदन वन में चले जाते और कभी गंधमादन पर्वत पर कभी समुद्र के तट पर जाकर बड़े आनंद के साथ घूमने लड़ते एक समय की बात है इंद्र ने वृत्ता सुर को समुद्र के तट पर देखा उस समय अत्यंत भयंकर संध्या काल की बेला बीत रही थी सोचा इस समय भयंकर संध्या सामने उपस्थित है इसे न रात माना जाता है और न दिन ही अब इसी अवसर पर शत्रु को बल प्रयोग करके मार डालना चाहिए समुद्र में बहते हुए पानी के फेन पर देवराज की दृष्टि पड़ी वह फेन ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का टुकड़ा हो सोचा यह फेन न सूखा है न गीला है इसे शस्त्र भी नहीं कहा जा सकता इंद्र ने उस फेन को हाथ में उठा लिया उन्होंने परमाशक्ति भगवती को ध्यान का लक्ष्य बनाया चिंतन करते ही भगवती वहां पधारी और उन्होंने फेन में अपना अंश स्थापित कर दिया भगवान विष्णु तो वज्र में प्रवेश कर ही चुके थे उस वज्र को फेन से धक दिया गया इंद्र ने ऐसे फेनयुक्त वज्र को वृत्र पर फेंका उसके लगते ही वज्र से कटे हुए पर्वत की भांति वह दानव एकाएक जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसके प्राण प्रयाण कर गए अब इंद्र के आनंद की सीमा न रही इस प्रकार पराशक्ति के प्रवेश किए हुए फेन द्वारा को मारने में इंद्र बड़ी सुगमता से सफलता प्राप्त कर सके। देवी ने पहले ही उस दानव की बुद्धि कुंठित कर दी थी तदनंतर त्रिलोकी में यह बात फैल गई कि देवी ही वृत्तासुर का संहार करने वाली है व्यास जी कहते हैं राजन वृत्तासुर की जीवन लीला तो समाप्त हो गई बद की हत्या के भय से इंद्र अत्यंत घबराए हुए अमरावती पधारे। हे भारत इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है यह अप्रिय समाचार सुनकर त्वस्टा रो पड़े अत्यंत शोकाकुल होकर जहां पुत्र की लाश थी वहां गए उसके पारलौकिक संस्कार की व्यवस्था विरक्त संपन्न की महान शो का कुल होकर मित्रघाती पाप आत्मा इंद्र को शाप देने को तैयार हो गए उन्होंने कहा जिस प्रकार अनेक प्रतिज्ञाओं के प्रोभन में डालकर इंद्र ने मेरे पुत्र का वध किया है वैसे ही वह भी महान दुख का भागी बने वृत्र बध के बाद सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए उस समय इंद्र का तेज बिल्कुल क्षीण हो गया था यह इंद्र ब्रह्मघाती यो धीरे धीरे कहकर संपूर्ण देवताओं की निंदा करने लगे अपनी कीर्ति नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें इंद्र भी सुनते रहे जगत में जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई उस व्यक्ति के कलुषित जीवन को धिक्कार है संपूर्ण सिद्धियों के घर में रहते हुए भी इंद्र के मन में शांति नहीं थी वे सभा में बिल्कुल बैठते ही नहीं थे यह स्थिति देखकर इंद्रानी ने उनसे पूछा प्रभो आपका शत्रु तो मार ही डाला गया फिर आप कितने कहा रानी यद्यपि कोई बलवान शत्रु मेरे सामने नहीं है तथापि गम हत्या के भय से मैं इतना डर गया हूं कि घर में रहते हुए भी ना मुझे सुख है ना शांति है क्या करूं कहां जाऊ कहा जाने से मेरा कल्याण होगा ये इसी चिंता में व्यग्र रहने के कारण मेरे अंतकरण में आद भगत रही व्यास जी कहते हैं राजन अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रेयसी भारियाशची से उपयुक्त बातें कहकर इंद्र घर से निकल पड़े और मान सरोवर पर चले गए वह उस उत्तम सरोवर में जाकर एक कमल के नाल में छिप गए हे राजन जब ब्रह्महत्या के भय से दुखी होकर इंद्र वहां से चले गए तब देवताओं का मन चिंता से अत्यंत संतप्त हो उठा संपूर्ण देवताओं और मुनियों ने परस्पर विचार करके नहुष को इंद्र पद पर नियुक्त किया हे भारत यद्यपि नहुष धर्मात्मा था फिर भी इंद्र बन जाने पर उसके मन में राजसी वृत्ति उत्पन्न हो गई एक समय की बात है सची के गुणों को सुनकर उन्हें पाने के लिए नहुष के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई अथा उसने ऋषियों से कहा मेरे पास किन्द्रानी क्यों नहीं आती आप संपूर्ण लोगों ने ही इस समय मुझे इंद्र बनाया है अथा मेरी सेवा करने के लिए सची को भी यहां भेजें। दें अध्याय महान कठिन परिस्थिति से त्राण पाने के लिए शची ने भगवती भुवनेश्वरी की समय प्रकार से आराधना आरंभ कर दी उस समय इंद्राणी पूर्ण तपस्विनी बन गई थी कुछ दिनों तक आराधना करने के पश्चात भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गईं। उन्होंने इंद्राणी को साक्षात दर्शन दिए देवी ने कहा तुम तो मानसरोवर जाओ जहा मेरी एक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है मेरी उस मूर्ति को लोग विश्व कामा कहते हैं वहां इंद्र से तुम्हारी भेंट हो जाएगी विशालक्षी कुछ ही समय के बाद में राजा नहुष को मोहित करने की व्यवस्था करूंगी मेरे प्रयास से मोहित हुआ राजा नहुष तुरंत ही इंद्रासन से च्युत हो जाएगा व्यास जी कहते हैं राजन तदनंतर भगवती जगदम्बा की एक दूती इंद्राणी को साथ लेकर तुरंत उनके पतिदेव के पास पहुंच गई अपनी प्राण प्रिया को सामने उपस्थित देखकर इंद्र आश्चर्य प्रकट करते हुए उनसे कहने लगे हे प्रिय तुम यहां कैसे आ गई शची ने कहा प्रभु इस समय भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से मुझे आपकी जानकारी प्राप्त हुई है देवताओं और मुनियों ने नहुस नाम वाले एक राजी को आपके स्थान पर नियुक्त कर दिया है वह नीच मुझसे यू कहता है कि सुंदरी तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लो इंद्र बोले वरान ने मैं तुम्हें उपाय बताता हूं उसे करो तभी इस दुखप्रद समय में तुम्हारे शील की रक्षा हो सके। तुम नवुश से कहना कि जगत प्रभो आप ऐसी दिव्य सवारी से पधार कर मुझे स्वीकार कीजिए जिसमें ऋषि जुते हुए हो क्योंकि मैं इस प्रकार नियम बना चुकी हूं ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि उन तपस्वियों के शाप से नहुस जलकर भस्म हो जाएगा व्यास जी कहते हैं राजन इंद्र के इस प्रकार कहने पर सची नहुस के पास चली गई और देवराज के कथान अनुसार नहुस से बोली इंद्र के वेग में बिराजने वाले राजन मैं चाहती हूं कि अपने व्रत में अटल रहने वाले प्रधान प्रधान मुनिगर तुम्हारी पालकी को खेचे ऐसी पालकी में बैठकर आने पर ही मैं तुम्हारा वर्ण करूंगी व्यास जी कहते हैं राजन शची देवी की उक्त बातें सुनकर प्रचंड मूर्ख नवर्ष हंस पड़ा कारण महावाया के प्रभाव से उसकी बुद्धि मारी जा चुकी थी नहुष ने कहा सुंदरी तुमने ठीक कहा है मुझे भी यही सवारी पसंद है मैं तुम्हारे कथन का पालन करूंगा राजन इस प्रकार वार्तालाप करने के पश्चात उस परम संतुष्ट नहुष ने सचि को अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दे दी वह कामांध हो रहा था उसने समस्त मुनियों को बुलाकर उनके सामने अपनी बात रख दी राजन उन श्रेष्ठ ऋषियों में अगस्त जी सबसे प्रमुख थे के पालु होने के कारण अथवा होनहार वश नहुष की यह खोटी बात सुनकर वैसा ही करने के लिए वह सहमत हो गए तब तो उसके हर्ष की सीमा नहीं रही वह तुरंत एक परम मनोहर पालकी पर बैठा और दिव्य मुनियों को उसे ढोने के लिए नियुक्त करके सर्प सर्प अर्थात शीघ्र चलो शीघ्र चलो यूं कहने लगा उस समय काम आतुर हो जाने से नहुष की बुद्धि मारी जा चुकी थी उसने अगस्त जी के मस्तक पर अपने पैर से मार दिया फिर तो अगस्त जी ने कुपित होकर नहुष को शाप दे दिया कहा अरे नीच, तू बन में भयंकर शरीर वाला एक महान सर्प बन जा। इस सर्प योनि में अनेक हजार वर्षों तक तुझे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे धर्म के अंश से युधिष्टर नामक एक पुण्यात्मा पुरुष प्रकट होंगे तब उनके मुख से प्रश्नों के उत्तर सुन लेने के पश्चात तू मुक्त हो जाएगा ब्यास जी कहते हैं इस प्रकार मुनिवर अगस्त जी के शाप दे देने पर राल ऋषि नहुष की आकृति सर्प के समान बन गई और वह स्वर्ग से गिर पड़ राजन नहुष अब धरातल पर चला गया यह देखकर इंद्र स्वर्ग में लौट आए और अपने आसन के अधिकारी बनकर सची के साथ स्वर्ग में विराजने लगे व्यास जी कहते हैं राजन इस प्रकार इंद्र को अत्यंत भयंकर कष्ट सहने पड़े भगवती जगदबंबा की कृपा प्रसाद से इंद्र पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए जो जैसा कर्म करता है उसके सामने वैसे ही फल आते हैं क्योंकि अपने किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल भोगना प्राणियों के लिए अनिवार्य है इसे कोई ताल नहीं सकता सोलवा अध्याय राजा जनमेजय ने पूछा इंद्र दुसह दुख के पचरे में कैसे पड़े सभी देवता तो उनका अनुशासन मानते थे फिर अपने स्थान से वे कैसे च्युत हो गए व्यास जी बोले हे राजेंद्र मैं इसका परम अद्भुत कारण बतलाता हूं सुनो वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था गंगा के तट पर निवास करते थे तथापि द्वेष के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमिनस्य हो गया और दोनों ने परस्पर शाप दे दिए थे और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा था हे राजन दोनों मुनि आपस में लड़ झगड़ रहे थे यह देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी वहां पधारिक पितामह ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों को समझा बुझाकर युद्ध से विरत किया ब्रह्मा जी के उपदेश के प्रभाव से उन दोनों मुनियों में फिर प्रेम भाव हो गया राजा जनमेजय ने पूछा महाभाग वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं उनका नाम मैत्रा वारुणी कैसे पड़ गया व्यास जी कहते हैं राजेंद्र सुनोम वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए भी मिमी के हिसाब से पुनर्जन्म लेने के लिए विवश हो गए मित्र और वरुण के यहां उनकी उत्पत्ति हुई इसी से इस जगत में सर्वत्र मैत्रा वरुण के नाम से वे विख्यात हुए इस वाकू के कुल में उत्पन्न हुए एक राजा थे उनका नाम मिमी था वे बड़े सुंदर गुणी धर्मग्र जा की प्रेमी थे गौतम मुनि के आश्रम के पास ही जयंतपुर नामक एक नगर था उसी में उन्होंने अपने निवास की व्यवस्था की थी जिसमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी जाती थीं तथा जो बहुत समय तक पूरा होता है ऐसा राजसी यज्ञ करने का उनके मन में विचार उत्पन्न हो गया राजन तब निमी ने अपने पिता इस वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथन अनुसार यज्ञ की सारी सामग्री तैयार की तब धर्मज्ञ राज ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की और बड़ी नम्रता के साथ कहा हे hey, मैं यज्ञ करना चाहता हूं आप इसके आचार्य हो जाइए राजा निमी की बातें सुनकर वशिष्ठ जी ने उनसे कहा राजेंद्र तुमसे पहले ही मुझको इंद्र ने यज्ञ कराने के लिए वर्ण कर लिया है इंद्र का यज्ञ समाप्त होने पर उस कार्य से निवृत होकर मैं तुरंत तुम्हारे यहां आ जाऊंगा उस समय तक तुम्हें सब सामग्री सुरक्षित रखनी चाहिए राजा ने कहा ब्राह्मण यज्ञ के निमित्त मैं बहुत से अन्य मुनियों को भी निमंत्रित कर चुका हूं यज्ञ की सारी वस्तुएं भी जुट गई हैं इसलिए हे है जिजवर आप क्यों इस समय मेरा कार्य न कराकर अन्यत्र जाने के लिए तैयार हो रहे हैं ऐसा काम करना तो आपके लिए शोभा नहीं देता राजा निमी के इस प्रकार रोकने पर भी वे इंद्र के यज्ञ में चले गए इससे राजा का मन बिल्कुल उदास हो गया तत्पश्चात उन्होंने गौतम मुनि को अपना आचार्य बनाया और हिमालय पर्वत के संनिप्त समुद्र के किनारे जाकर वे यज्ञ में दीक्षित हो गए हे राजन महाराज महाराजी ने उस यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं बांटी उन्होंने बहुत सा धन और गौए देकर त्रित विज्ञो की पूजा की इंद्र का यज्ञ जब समाप्त हो गया तब वशिष्ठ जी राजा निमी का यज्ञ देखने के विचार से वहां आए क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने राजा को शाप दे दिया कहा तुमने मुझ जैसे अपने गुरु को छोड़कर दूसरे को गुरु बना लिया राजन यो मेरा अपमान करके तुम यज्ञ में दीक्षित हो गए हो अरे मूर्ख मेरे मना करने पर भी तुम रुक न सके अतः आज से तुम विदेह हो जाओगे राजन तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए विदेह हो जाओ राजा के अंतकरण में कोई दुर्भावना नहीं थी उन्होंने मीठे शब्दों में युक्ति पूर्वक सारदर्भित बातें आरंभ की कहा धर्म के पूर्ण ज्ञाता गुरुदेव मेरा कोई अपराध नहीं है मैं आपका यजमान हूं मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी आपने मुझे ठुकरा दिया और लोभ में पड़कर आप अन्यत्र चले गए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि क्रोध को सदा के लिए त्याग दें क्योंकि वह चांदाल से भी बढ़कर अस्पृश्य है इस क्रोध का ही परिणाम है कि आपने अकारण मुझे साप दे दिया अतः मैं भी आपको यह साप दे रहा हूं कि आपका भी यह क्रोध भाजन शरीर शीघ्र नष्ट हो जाए इस प्रकार वशिष्ठ और राजानिमी दोनों परस्पर साप के भागी बन गए शाप लग जाने पर उन दोनों के चित्त चिंतित हो उठे वशिष्ठ जी के मन में बड़ी खलबली मच गई अतः वे ब्रह्मा जी की शरण में गए और राजा ने जो कठिन शाप दे दिया था वह उनसे प्रार्थना पूर्वक कह सुनाया वशिष्ठ जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन अपने मानस पुत्र से कहा मुने तुम मित्रा वरुण के तेज में प्रविष्ट होकर शांत पड़े रहो समय आने पर उन्हीं के द्वारा तुम प्रकट हो जाओगे वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक उनके चरणों में मस्तक झुकाया और प्रदक्षिणा करके वे वरुण के आश्रम पर चले गए सदा एक साथ रहने वाले मित्र और वरुण दोनों ऋषि वहां विराजमान थे वशिष्ठ जी उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए राजन एक समय की बात है उर्वशी नामक परम सुंदरी अप्सरा अपनी सखियों के साथ स्वेच्छापूर्वक मित्रा वरुण के आश्रम पर आई उसे देखकर मित्रा वरुण का चित्त चलायमान हो गया संयोगवश वहीं एक खुले मुख का घड़ा पड़ा हुआ था उर्वशी से बातचीत हो रही थी इतने में ही मित्रा वरुण का वीर स्खलित होकर उस घड़े में गिर पड़ा राजन उसी से अत्यंत मनोहर दो मुनि कुमार प्रकट हो गए प्रथम बालक का नाम अगस्ती पड़ा और दूसरे का वशिष्ठ मित्रा वरुण के वीर्य से उत्पन्न ये दोनों मुनि महान तपस्वी एवं ऋषियों में प्रधान हुए अगस्ती में तपस्या की अटूट श्रद्धा थी अतः बचपन में ही वे वन में चले गए दूसरे बालक वशिष्ठ को इस बापू ने प्रोहित के रूप में वरण कर लिया व्यास जी कहते हैं राजन जैसे वशिष्ठ जी को पुनः शरीर प्राप्त हो गया वैसे ही शाप लगने के पश्चात राजा निम्ही पुनः शरीरधारी नहीं हुए जिस समय मुनि ने शाप दिया उस समय राजा दीक्षित थे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 मंत्र पढ़ते हुए उसे मथने लगे साथ ही साथ मंत्र पूर्वक हवन भी होता रहा यो अरणिमंथन करने पर एक सर्वलक्षण संपन्न बालक की कुपत्ति हुई वही बालक अरणिमंथन से प्रकट होने के कारण मिथी और पिता के शरीर से निकलने के कारण जनक नाम से जगत में विख्यात हुआ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 राजन मिमी की यही उत्तम कथा है जो मैं वर्णन कर चुका हूं इन्हीं साप लग जाने से विदेह हो जाना पड़ा था ये बातें विशिद रूप से बतला दी पूर्व समय की बात है शुक्राचार्य ने महाराज यजाती को साप दे दिया था कि तुम पर अभी बुढ़ापा छा जाए राजा ने कुछ भी न कहकर उनके साप जनित बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया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 क्रोध में आकर उन क्षत्रियों ने कुछ भी नहीं सोचा और धन के लोभ से संपूर्ण ब्राह्मणों का सत्यानाश ही कर डाला ब्रह्म हत्या करने से महान पाप होगा इस पर भी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया सत्र अध्याय राजा जनमेजय ने पूछा पितामह जिन्होंने ब्रह्म हत्या की बिल्कुल परवाह न करके भगुवंशी ब्राह्मणों का बध कर दिया उन क्षत्रियो में ऐसा भाव क्यों उत्पन्न हो गया था सो बताने की कृपा कीजिए सूत जी कहते हैं इस प्रकार राजा जनमेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम प्रसन्न होकर कहने लगे व्यास जी बोले राजन है वंश में एक राजा हो चुके हैं उनका नाम कार्तवीर था धर्म में सदा तत्पर रहने वाले उन बलशाली राजा के हजार भुजाएं थी अतः लोग उन्हें सहस्रार्जुन भी कहते थे अराधन सहस्रार्जुन ने बहुत समय तक राज्य किया उनके स्वर्गवासी होने के पश्चात है, है वंशी क्षत्रिय बिल्कुल निर्धन हो गए एक समय की बात है धन मांगने के विचार से बेकुन भ्रिघुवंशी ब्राह्मणों के पास गए नम्रता पूर्वक उन्होंने ब्राह्मणों से बहुत से धन की याचना की किंतु उन लोभी ब्राह्मणों ने कुछ भी धन नहीं दिया ये है वंशी क्षत्रिय हमें अवश्य भय पहुंचाएंगे यह समझकर कितने ही ब्राह्मणों ने तो अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी और बहुतों ने दूसरे ब्राह्मणों के यहां छिपाकर रख दी थी लोभ के कारण उन ब्राह्मणों का विचार नष्ट हो चुका था अतिव अपने यजमानों को दुखी देखकर भी वे धन देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए तदनंतर बहुत से है, है वंशी प्रधान क्षत्रिय जो धन के अभाव से महान कष्ट पा रहे थे द्रव्य प्राप्ति के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रमों पर पहुंचे देखा ब्राह्मण आश्रम छोड़कर चले गए थे तब उन क्षत्रियों ने द्रव्य पाने के लिए वहां की जमीन को खोदना आरंभ कर दिया इसी बीच दृष्टि घर में गाड़े हुए धन पर पड़ गई धन के लोभ से उन क्षत्रियों ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर भी खोद डाले और वहां भी उन्हें संपत्ति हाथ लगी तब भिघुवंशी ब्राह्मण भागकर पर्वतों की कंदराओं में चले गए है वंशी क्षत्रिय वहां भी पहुंच गए भृगुकुल का सिंधार करते हुए वे इस भूमंडल पर घूमने लगे वे हत्यारे पाप करने पर ही तुले हुए थे। उनके कर्म से जिन स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता था वे बिचारी अत्यंत दुखी होकर कुर्री पक्षी की भांति बिलात करने लगतीं। व्यास जी कहते हैं राजन जब हैहे है वंशी क्षत्रिय भार्गवंश की स्त्रियों को अपार पीड़ा पहुंचाने लगे तब वे भय के कारण अत्यंत घबराकर जीवन से निराश हो हिमालय पर्वत पर चली गईं। वहीं नदी के तट पर उन्होंने मिट्टी की गौड़ी बनाकर स्थापित की और निराहार रहकर उपासना करने लगी उस समय उन श्रेष्ठ स्त्रियों के पास स्वप्न में देवी पहारी और उनसे बोली तुम लोगों में से किसी एक स्त्री की जांग से एक पुरुष उत्पन्न होगा मेरा अंशभूत वह पुरुष तुम लोगों का कार्य संपन्न करेगा नींद टूटने पर उन सभी स्त्रियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ उनमें से किसी एक चतुर स्त्री ने गर्भ धारण किया उसका हृदय भी भय से वंचित न था वंश वृद्धि के लिए वह वहां से भाग चली क्षत्रियो ने उसे भागते देख लिया तब वे उसके पीछे दौड़ पड़े और कहने लगे बहुत शीघ्र इस नारी को पकड़ो और मार डालो क्योंकि गर्भ धारण करके यहां से भागी जा रही है गर्भ में रहने वाले बालक ने सुना माता रो रही है इसकी अवस्था बड़ी ही दयनीय है आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई माता को देखकर गर्भस्थित बालक के क्रोध की सीमा नहीं रही वह जांग चीर कर तुरंत बाहर निकल आया मानो कोई दूसरा सूर्य ही प्रकट हो गया हो उस मनोहर बालक ने अपने तेज से तुरंत ही क्षत्रियो के नेत्र की ज्योति हर ली जन्मांत प्राणी की भांति पर्वत की गुफाओं में वे इधर उधर भटकने लगे वे दृष्टि विहीन एवं निराश्रिय हे संयक क्षत्रिय उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शरणारत्त हो गए ब्यास जी बोले राजन मैं तुमको है, है वंशजों की उत्पत्ति का इतिहास बतलाता हूं सुनो एक बार लीला में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को घोड़ी बनने का शाप दे दिया था उनकी प्रत्येक लीला में रहस्य होता है उसको वे ही जानते हैं श्री लक्ष्मी जी को इससे क्लेश तो बहुत ही हुआ परंतु वे भगवान को प्रणाम करके तथा उनकी आज्ञा लेकर मृतलोक में चली गईं और जहां सूरी की पत्नी ने कुरु समय में अत्यंत कठिन तप किया था वहीं भगवती लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके रहने लगी वहीं रहकर भगवती लक्ष्मी भगवान शंकर का एकाग्र चित्त से ध्यान करने लगी देवताओं के वर्ष से हजार वर्ष तक उनकी तपस्या चलती रही तदनंत्र तीन नेत्र वाले भगवान शंकर प्रसन्न होकर बैल पर चढ़े हुए पधारे और उन्हें साक्षात दर्शन दिया भगवान शंकर ने अपने गणों सहित वहां पहुंचकर उनसे कहा सिंधु जे ऐसे देवेश्वर श्री हरि को छोड़कर तुम क्यों मेरी उपासना कर रही हो लक्ष्मी जी ने कहा आशुतोष मेरे पति देव ने मुझे साप दे दिया है आप उस साप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए भगवान शंकर ने मधुर बचनों से उन्हें आश्वासन देते हुए कहा सुंदरी धैर्य रखो मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूं तुम्हारे पतिदेव तुमसे अवश्य मिलेंगे वे जग ईश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं पधारें मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूं तुम्हारे पतिदेव तुमसे अवश्य मिलेंगे जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं पधारेंगे हे शुभे तुम उनके जैसे पुत्र की जननी होगी तुम्हारे पुत्र के सामने सभी लोग मस्तक झुकाएंगे और वह भूमंडल का राजा होकर रहेगा हे महाभागे पुत्र प्रसव करने के पश्चात तुम तुरंत अपने पति के साथ बैकुंठ चली जाओगे और पुनः तुम्हें उनकी प्राण प्रिया रूप में रहने का सौभाग्य सुलभ हो जाएगा तुम्हारा वह पुत्र एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा उसी से भूमंडल पर है, है संजिक क्षत्रियो की वंशावली विस्तृत होगी व्यास जी कहते हैं इस प्रकार लक्ष्मी जी को वरदान देकर गौरीपति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए व्यास जी बोले लक्ष्मी को वर देकर भगवान शंकर तुरंत कैलाश चले गए वहां जाते ही भगवान शंकर ने परम बुद्धिमान चित्र रूप को दूत बनाकर लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के लिए बैकुंठ भेज दिया दूत ने कहा गरुडभज भगवान शंकर ने मुझे यहाँ भेजा है प्रभो, मैं उन्हीं के कथन अनुसार आपसे कह रहा हूं उन्होंने यह कहा है कि आपकी भार्या लक्ष्मी देवी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही हैं। संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने वाली वे देवी घोड़ी का रूप धारण करके इस समय वहां पौधारी हैं आप महाभादा लक्ष्मी के पास जाएं और उन्हें आश्वासन देकर अपने स्थान पर ले आवे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 फिर उन्होंने चित्र रूप को शंकर के पास जाने की आज्ञा दे दी दूध के चले जाने पर भगवान विष्णु सुंदर अश्व का रूप धारण करके बैकुंठ से चल पड़े लक्ष्मी जी अश्वि का रूप बनाकर जहां तपस्या कर रही थीं, वे वहां पहुंच गए उसी स्थान पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का परस्पर मिलन हुआ वहीं उन्होंने एक अनुपम गुण संपन्न सुंदर पुत्र उत्पन्न किया तदनंतर भगवान विष्णु ने हंसकर लक्ष्मी से कहा अब तुम अश्विका शरीर त्याग कर पूर्ववत दिव्य देह धारण कर लो हम दोनों अपने वास्तविक दिव्य शरीर धारण करके बैकुंठ चलेंगे सुलोचने तुमसे उत्पन्न हुआ यह कुमार यहीं रहे इस पुत्र त्याग में जो एक प्रधान कारण है उसे अब मैं बताता हूं सुनो भूम्डल पर यति के वंश में सु नाम के एक राजा हैं उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध नाम वर्मा रखा था इस समय वे नरेश पुत्र की इच्छा से पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं उन्हीं राजा हरि वर्मा के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है राजा के पास जाकर हम लोग उन्हें यहां भेज देंगे वे स्नेह पूर्वक इसे अपने घर ले जाएंगे उसी समय जगतगुरु गुरु भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ विमान पर बैठकर तप करते हुए राजा के पास पहारे भगवान विष्णु ने अमृतमयी वानी में उनसे कहा राजन मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूं तुम्हें अभिलषित बर दे रहा हूं इसे स्वीकार करो राजा ने उनके चरणों में मस्तिष्क झुकाकर कहा मोरारे मैंने पुत्र के लिए तप किया है आप अपने जैसा पुत्र मुझे देने की कृपा करें श्री विष्णु ने उनसे यो कहा यति नंदन तुम यमुना और तमसा नदी के पावन सिन्दम तीर्थ पर अभी चले जाओ तुम जैसा चाहते हो वैसा ही पुत्र मैंने वहां रख छोड़ा है हे राजन मेरे वीर्य से उत्पन्न उस पुत्र में असीम शक्ति है तुम्हारे लिए ही उसे उत्पन्न किया गया है अतः उसे स्वीकार करो भगवान के चले जाने पर यतनंदन राजा हरिवर्मा एक अत्यंत सुदृढ़ रथ पर सवार होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां गए जहां वह बालक विराजमान था उसे गोद में लेकर वे अत्यंत आनंदित हुए उसके अत्यंत सुंदर मुख को देखते ही उनकी आंखों में पेवाशु गिरने लगे उत्सव करके राजा हरिवर्मा ने अपने पुत्र का नाम एक वीर रखा जी कहते राजन, फिर महाराज हरिवर्मा ने बालक के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए उसके लालन पालन की पूर्ण व्यवस्था की जब राजा हरिवर्मा ने देखा राजकुमार ने धनुर्विद्या सीख ली और राजधर्म के सभी प्रकार इसे भली भांति अवगत हो गए तब उनके मन में आया कि अब इसका राज्यभिषेक कर देना चाहिए शुभ अवसर पर स्वयं राजा ने तीर्थों और समुद्र के जल से राजकुमार का अभिषेक किया प्रारब्ध कर्म शेष होने पर उनका पांच भौतिक शरीर शांत हो गया अपने शुभ कर्म के प्रभाव से उन्होंने स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त किया पिताजी का स्वर्गवास हो गया यह सुनकर है है एक वीर ने वैदिक विधि के अनुसार उनका और देहिक संस्कार किया। कुछ काल राजा राजा की एकावली से विधि एक पूर्वक पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ विवाह हो जाने पर महाराज एक वीर प्रेयसी भारिया एकावली के साथ रहकर भांत भात के भोग भोगने लगे उन्होंने एकावली के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया जो कृतवीर नाम से विख्यात हुए उन्हीं कृतवीर के पुत्र कार्तवीर हैं। इस प्रकार मैं इस वंशावली का वर्णन कर चुका हूं यहां श्रीमद देवी भागवत महापुराण का छठवां स्कंद समाप्त हुआ